शो टॉक अनंत की पुकार नंबर थ्री कोई 200 वर्ष पहले जापान में दो राज्यों में युद्ध चल गया था छोटा जो राज्य था भयभीत था हार जाना उसका निश्चित था उसके पास सैनिकों की संख्या कम थी थोड़ी कम नहीं थी बहुत कम थी दुश्मन के पास दस सैनिक थे तो उसके पास एक सैनिक था उस राज्य के सेनापतियों ने युद्ध पर जाने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि तो सीधी मूढ़ता होगी हम अपने आदमियों को व्यर्थ ही कटवाने ले जाएं। हार तो निश्चित है और जब सेनापतियों ने इंकार कर दिया युद्ध पर जाने से उन्होंने कहा कि यह हार निश्चित है तो हम अपना मुंह पराजय की कालिक से पोतने जाने को तैयार नहीं और अपने सैनिकों को भी व्यर्थ कटवाने के लिए हमारी मर्जी नहीं मरने की बजाय हार जाना उचित है मर के भी हारना है जीत का तो कोई संभावना मानी नहीं जा सकती सम्राट भी कुछ नहीं कह सकता था बात सत्य थी आंकड़े सही थे तब उसने गांव में बसे फकीर से जाके प्रार्थना की कि क्या आप मेरी फौजों के सेनापति बन के जा सकते कि उसके सेनापतियों को समझ में ही नहीं आई बात सेनापति जब इनकार करते हो तो एक फकीर को जिससे युद्ध का कोई अनुभव नहीं जो कभी युद्ध पर गया नहीं जिसने कभी कोई युद्ध किया नहीं जिसने कभी युद्ध की कोई बात नहीं की ये बिल्कुल अब व्यवहारिक आदमी को आगे करके क्या प्रयोजन है लेकिन वो फकीर राजी हो गए, जहां बहुत से व्यावहारिक लोग राजी नहीं होते वहां अब व्यवहारिक लोग राजी हो जाते जहां समझदार पीछे हट जाते हैं वहां जिन्हें कोई अनुभव नहीं वो आगे खड़े हो जाते वो फकीर राजी हो गया। सम्राट भी डरा मन में लेकिन फिर भी ठीक था हारना भी था तो मर के हारना ही ठीक था फकीर के साथ सैनिकों को जाने में बड़ी घबराहट हुई ये आदमी कुछ जानता नहीं लेकिन फकीर इतने जोश से भरा था सैनिकों को जाना पड़ा सेनापति भी सैनिकों के पीछे हो लिए कि देखें होता क्या है जहां दुश्मन के पड़ाव पड़े थे उससे थोड़े ही दूर उस फकीर ने एक छोटे से मंदिर में सारे सैनिकों को रोका और उसने कहा कि इसके पहले कि हम चलें कम से कम भगवान को कहने कि हम लड़ने जाते हैं और उनसे पूछ भी लें कि तुम्हारी मर्जी क्या है अगर हराना ही हो तो हम वापिस लौट जाए और अगर जिताना हो तो ठीक सैनिक बड़ी आशा से मंदिर के बाहर खड़े हो गए उस आदमी ने हाथ जोड़ के आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की फिर खींचे से, से एक रुपया निकाला और भगवान से कहा कि मैं इस रुपये को फेंकता हूं अगर ये सीधा गिरा तो हम समझ लेंगे कि जीत हमारी होनी है हम बढ़ जाएंगे आगे और अगर ये उल्टा गिरा तो हम मान लेंगे कि हम हार गए हम वापिस लौट जाएंगे राजा से कह देंगे व्यर्थ मरने की व्यवस्था मत करो हमारी हार निश्चित भगवान की भी मर्जी यही सैनिकों ने गौर से देखा उसने रुपया फेंका चमकती धूप में रुपया चमका और नीचे गिरा वो सिर के बल गिरा था वो सीधा गिरा था उसने सैनिकों से कहा फिक्र छोड़ दो अब ख्याल छोड़ दो कि तुम हार सकते हो अब इस जमीन पर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता रुपया सीधा गिरा था भगवान साथ थे वो सैनिक जाके जूझ गए सात दिन में उन्होंने दुश्मन को परास्त कर दिया वे हुए वापिस लौटे उस मंदिर के पास उस फकीर ने कहा अब लौट के हम धन्यवाद तो दे दें वे सारे सैनिक रोके उन सब ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और तेरा बहुत धन्यवाद कि तू अगर हमें इशारा न करता जीतने का तो हम तो हार ही चुके तेरी कृपा और तेरे इशारे से हम जीते हैं उस सेनापति ने कहा इसके पहले कि भगवान को धन्यवाद दो मेरे खीसे मुझे सिक्का पड़ा है उसे गौर से देख लो उसने सिक्का निकाल के बताया वो सिक्का दोनों तरफ सीधा था उसमें कोई उल्टा हिस्सा था ही वो सिक्का बनावटी था वो दोनों तरफ सीधा था वो उल्टा गिरी नहीं सकता था उसने कहा भगवान को धन्यवाद मत दो तुम आशा से भर गए जीत के इसलिए जीत गए तुम हार भी सकते थे क्योंकि तुम निराश थे और हारने की कामना से भरे थे तुम जानते थे कि हारना ही है जीवन में सारे कामों की सफलताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम उनकी जीत की आशा से भरे हुए हैं या हार के ख्याल से डरे हुए और बहुत आशा से भरे हुए लोग थोड़ी सी सामर्थ्य से इतना कर पाते हैं जितना कि बहुत सामर्थ्य के रहते हुए भी निराशा से भरे हुए लोग नहीं कर पाते सामर्थ्य मूल्यवान नहीं है सामर्थ असली संपत्ति नहीं असली संपत्ति तो आशा है और यह ख्याल है कि कोई काम है जो होना चाहिए जो होगा और जिसे करने में हम कुछ भी नहीं छोड़ रखेंगे एक करोड़ की बात बड़ी मालूम पड़ सकती है इतने थोड़े से लोगों को सीमित साधनों के मित्रों को बहुत बड़ी बात मालूम पड़ सकती है वो बहुत बड़ी बात इसलिए मालूम पड़ती है कि एक करोड़ की संख्या को हम एकदम से गिनते हैं एक करोड़ संख्या बहुत बड़ी है। एक घटना मुझे याद आती है एक, एक गांव के पास एक बहुत सुंदर पहाड़ था उस सुंदर पहाड़ पर एक मंदिर था वो दस मील की ही दूरी पर था और गांव से ही मंदिर दिखाई पड़ता था दूर दूर के लोग उस मंदिर के दर्शन करने आते उस पहाड़ को देखने जाते उस गांव में एक युवक था वो भी सोचता था कभी मुझे जाके देखना। लेकिन करीब था कभी भी देखाएगा लेकिन एक दिन उसने तय कर लिया की मैं कब तक रुका रहूंगा आज रात मुझे उठ के चले जाना है सुबह से धूप बढ़ जाती थी इसलिए वो दो बजे रात उठा उसने लालटेन जलाई और गांव के बाहर आया घनी अंधेरी रात थी वो बहुत डर गया उसने तो सोचा छोटी सी लालटेन है दो तीन कदम तक प्रकाश पड़ता है और दस मील का फासला है इतना दस मील का अंधेरा इतनी छोटी सी लालटेन से कैसे कटेगा इतना है अंधेरा इतना विराट इतनी छोटी सी है लालटेन पास में इससे क्या होगा इस तस तो मील पार नहीं किए जा सकते सूरज की राह देखनी चाहिए तभी ठीक होगा वो वहीं गांव के बाहर बैठ गए ठीक भी था उसका गणित बिल्कुल सही था और आम तौर से ऐसा ही गणित अधिकतम लोगों का होता है तीन फीट तक तो प्रकाश पहुंचता है और दस मील लंबा रास्ता है भाग देने दस मील में तीन फीट का तो कहीं इस लालटेन से काम चलने वाला है लाखों लालटेन चाहिए तब कहीं कुछ हो सकता वहां डरा हुआ बैठा था और सुबह की प्रतीक्षा करता था तभी एक बूढ़ा आदमी एक और छोटे से दिए को हाथ में लिए चला जा रहा उसने उस बूढ़े से पूछा पागल हो गया कुछ गणित का पता है दस मील लंबा रास्ता है तुम्हारे दिए से तो एक कदम भी रोशनी नहीं पड़ती उस बूढ़े ने कहा पागल एक कदम से ज्यादा कभी कोई चल पाया एक कदम से ज्यादा मैं चल भी नहीं सकता रोशनी चाहे हजार मील पड़ती रही और जब तक मैं एक कदम चलता हूं तब तक रोशनी एक कदम आगे बढ़ जाती है दस मील क्या मैं दस हजार मील पार कर लूंगा उठा तू क्यों बैठा है तेरे पास तो अच्छी लानते नहीं एक कदम तू आगे चलेगा रोशनी उतनी आगे बढ़ जाएगी जिंदगी में अगर कोई पूरा हिसाब पहले लगा ले तो वहीं बैठ जाएगा वहीं डर जाएगा और खत्म हो जाएगा जिंदगी में एक एक कदम का हिसाब लगाने वाले लोग हजारों मील जल जाते हैं और हजारों मील का हिसाब लगाने वाले लोग एक कदम ही नहीं उठाते डर के मारे वहीं बैठे रह जाते तो मैं आपको कहूंगा इसकी बहुत फिक्र ना करें हिसाब बहुत लंबा चिंता की बात नहीं है आप ये तो सोच ही मत कि एक करोड़ तो बहुत होते हैं और ये भी मत सोचे जैसा दुर्लभ जी भाई ने कहा कि एक एक लाख रुपए सौ लोग दे, दे एक एक लाख देने वाले सौ लोग नहीं खोजे जा सकते लेकिन एक एक रुपया देने वाले एक करोड़ लोग आज ही खोजे जा सकते एक एक लाख की बात ही मत सोचे एक एक रुपए की बात सोचें एक एक कदम की बात सोचें दस मील की क्यों बात सोचें इसमें तो चिंता की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक करोड़ रुपये देने वाले एक करोड़ लोग खोज लेना इतना आसान है इतना आसान की आपसे न हो सके तो मुस्त कह देना आपसे हो सके रुपए का तो आप कर लेना नहीं तो मुस्त कह देना वो भी मैं कर दूंगा उसकी कोई बहुत चिंता की बात नहीं उसमें बहुत घबराने की बात नहीं एक एक लाख रुपए का तो मैं कोई वादा नहीं दे सकता लेकिन एक एक रुपए वालों का वादा दे सकता हूं उसमें क्या कठिनाई है इसलिए बहुत इस इस विचार में आना पड़े कि वो इतना कैसे होगा इतना तो कोई कठिन नहीं है इतना तो कोई कठिन नहीं और इस मुल्क में जहां की भिखारियों की बड़ी परंपरा है अगर आप नहीं कर सके तो मैं भिखारी बन सकता हूं उसमें कोई कठिनाई नहीं यहां महावीर भिखारी हैं, यहां बुद्ध भिखारी हैं, यहां गांधी भिखारी यहां कोई तकलीफ नहीं भिखारी होने यहाँ तो राजा होने में बड़ी तकलीफ है यहां राजा होना बहुत निंदित है बहुत दुष्कर्म है यहां भिखारी होना तो इतने बड़े आदर की बात जिसका कोई हिसाब गांधी देहरादून में थे एक बार और रात जब सभा पूरी हुई तो उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी बिना दिए नहीं जाएगा कुछ न कुछ दे जाएगा और वो दोनों हाथ लेके भीड़ में उतर गए और कहा कि कोई भी जिसके हाथ में सामने मेरा हाथ जाता है वो कुछ ना कुछ दे तो जिसको जो बनसा का जिसके पास जो था वो दे दिया हाथ भर गया तो गांधी उसको वहीं गिरा देते जमीन पर और फिर हाथ खाली कर लेते कह देते कि मेरी संपत्ति जो पड़ी है लोग ख्याल से कहीं यहां वहां गड़बड़ ना हो जाए वो उस भीड़ में पच्चीस हाथ बार भरा और उसको जमीन पर गिरा दिया फिर वो तो गिरा के चले गए और कार्यकर्ताओं को कह गया कि जमीन से बीन लाना महावीर त्यागी उन कार्यकर्ताओं में एक थे वो बीन बांध के लाए बहुत से रुपए थे बहुत से गहने थे रात एक बज गया उस सब बीन ने लोगों के पैरों में यहां वहां हो गया सब जमीन पे फेंक गए थे उस भीड़ में रात को सभी हिसाब वहां जब पहुंचे तो देखा गांधी जागे हुए उन्होंने सभी हिसाब ले आए उन्होंने सभी हिसाब दिया इतने हजार रुपए हुए हैं ये इतना हुआ एक औरत के कान का एक ही बुंदा था गांधी ने कहा दूसरा बुंदा कहाँ है कोई औरत मुझे एक बुंदा दे दी तुम ख्याल कर सकते तुम वापस जाओ एक बुंदा और होना चाहिए क्योंकि मैं मांगने खड़ा हो जाऊंगा तो कोई औरत ऐसी हो सकती है हमारे मुल्क में एक कान का बुंदा दे दे और एक घर ले जाए ये बिल्कुल संभव नहीं इसमें गलती तुम्हारी होगी तुम जाओ दूसरा बुंदा वहां होना चाहिए महावीर त्यागी ने पीछे कहा कि हम इतने घबराया कि बूढ़ा आदमी है कैसा <laughs> एक तो वहां डाल दियाद्रव किया और अब हम इतनी रात बीन बांध के लाए हैं अंधेरे में और कहता है कि एक बुंदा इसमें कम वापिस गए वहां तो हैरान हुए एक बुंदा ही नहीं मिला और कुछ गहने भी मिले वो बुंदा तो मिल गया गांधीन का मैं मान ही नहीं सकता था कि इस मुल्क में मैं मांगने जाऊं तो एक बुंदा कोई दे दे दोनों ही दे तो इसलिए वो तो कमी थी और ये तुम तो और भी लिया कल सुबह और देख लेना और सब कुछ और तो जिस मुल्क में मांगने वालों की बहुत बड़ी परंपरा हो और इस मुल्क का बड़ा मजा है और वो मजा यह है कि यहां मांगने वाला देने वाले से छोटा नहीं होता यहां मांगने वाला देने वाले से छोटा नहीं होता यहां मांगने वाला देने वाले से बड़ा ही रहता और धन्यवाद मांगने वाला नहीं देता कि धन्यवाद देके आपने मुझे इतना दिया मैं धन्यवाद दू धन्यवाद देने वाला ही देता है कि मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने ले लिया नहीं लेते तो मैं क्या करता मैं जयपुर में था कल रात ही बात कर रहा था एक बूढ़ है आदमी ने आके बहुत से बिंडल रखे नोटों को मुझे नमस्कार किया मैंने कहा नमस्कार मैं ले लेता हूं और की अभी जरूरत नहीं है कभी जरूरत होगी तो मैं मांगने निकलूंगा तो आपसे मांग लूंगा रुपये आप रख ले अभी तो मुझे कोई जरूरत है मैंने तो ऐसे ही कह दिया लेकिन देखा तो उनकी आंख में आंसत आ गए वो सत्तर साल के बूढ़े आदमी उन्होंने कहा कि आप कहते क्या आपको जरूरत है इसलिए मैंने दिया कब मेरे पास है अब मैं इसका क्या करूं अच्छे आदमियों को दे देता हूं कि इसका कुछ हो जाएगा मैं तो इसका कुछ कर आपको जरूरत है इसलिए मैंने दिया ही नहीं इसलिए आपकी जरूरत का सवाल नहीं मेरे पास है मैं क्या करूं मुझे देना जरूरी है और मैं अच्छे आदमियों को दे देता हूं कि कुछ अच्छा हो जाएगा और फिर उस बुढ़े आदमी ने कहा कि आपको पता नहीं आप इंकार करके मुझे कितना सदमा पहुंचा रहे हैं मैं इतना गरीब आदमी हूं कि मेरे पास सिवाय रुपए के और कुछ है ही मैं इतना गरीब आदमी हूं कि मेरे पास सिवाय रुपए के और कुछ है ही नहीं जब कोई रुपया लेने से इंकार कर देता है तो फिर मेरी मुश्किल हो जाती फिर अब मैं क्या करूं मेरे मन में कुछ करने का ख्याल आता तो सिवाय रुपये के मेरे पास कुछ भी नहीं तो आप इसको इंकार ना करें आप इसको फेंक दें आग लगा दें बाकी इनकार आपको नहीं करने दूंगा क्योंकि फिर मेरे पास देने को कुछ और है ही नहीं और देने का मेरे मन में ख्याल आ गया है आप कृपा करें और इसको ले इसलिए पैसे के लिए तो चिंता आप नहीं करें बहुत और जिस दिन भी आपको लगे कि आपको पैसे की जरूरत है वो आपसे नहीं होता आप सिर्फ मुझे कह देंगे पैसा हो जाए पैसे की बहुत चिंता नहीं वो मैं नहीं मांगता हूं यह बात दूसरी है लेकिन जिस दिन मांगू तो पैसा तो पैसे जैसी सस्ती चीज और दुनिया में कुछ भी नहीं जो कोई भी दे दे पैसा देने में कोई भी आदमी इतना कमजोर नहीं कि पैसा ना दे दे आदमी तो दिल दे देता है प्राण दे देता है पैसे में तो कुछ भी नहीं तो इसलिए उसकी बहुत चिंता की बात नहीं है और हिम्मत से काम में लग जाएं तो आप पाएंगे कि वो काम अपने आप लेते चला वो अपने आप लेता चला। अब मुझे जगह जगह लोग ना मालूम कितने लोग आकर कहते हैं कि हमें दस हजार रुपए लगा देने में उनको क्या कि कहां लगा दें? मेरे पास तो कोई जरूरत है नहीं हमें कहां ले इन रुपयों का मैं क्या करूंगा तो कहते हैं कभी जरूरत हो कोई काम हो तो लोग आप सोचते होंगे कि इसलिए नहीं देते कि नहीं देना चाहते आप हैरान होंगे मेरा अपना अनुभव यह है कि लोग संकोच में रहते हैं कि हम कैसे कहें पैसा दें मेरा अपना अनुभव यही है कि लोग संकोच में होते हैं कि हम कैसे कहें किस मुंह से कहें पैसे जैसे सड़ी चीज को देने के लिए किस मुंह से कहें कि हम पैसा देना चाहते जिस दिन उनको पता चल जाए कि जरूरत है वो पैसा बाहर चला आता है उसकी कोई कठिनाई नहीं उसकी जरा भी चिंता की बात नहीं उससे ज्यादा व्यर्थ तो कोई चिंता नहीं अगर उसकी बहुत चिंता करते लेकिन चिंता इसलिए पैदा होती है कि आप लाख लाख का हिसाब लगा <laughs> जिस आदमी के पास लाख रुपया होता है उस आदमी की उतनी ही ताकत पैसा छोड़ने की कम हो जाती है। जिसके पास एक रुपया होता उसकी ताकत छोड़ने की बहुत होती है। एक फकीर था मुसलमान फकीर हसन वह एक छोटे से झोपड़े में रहता था उस झोपड़े में इतनी थोड़ी जगह थी कि हसन और उसकी पत्नी बस दो ही सो पाते थे रात सोए थे वर्षा की रात अंधेरी रात थी कोई आधी रात को किसी आदमी ने आके दरवाजा खटखटाया तो हसन ने अपनी पत्नी से कहा दरवाजा खोल मालूम होता है कोई भटक गया रायगीर है उसकी पत्नी ने कहा देखते नहीं यहां जगह कहां है दोस्त ज्यादा के लिए उस फकीर ने कहा पागल ये कोई अमीर का महल नहीं कि जगह कम पड़ जाए ये गरीब की झोपड़ी अमीर के महल छोटे होते हैं गरीब की झोपड़ी तो बड़ी होती अमीर का महल नहीं है ये कोई की जगह कम पड़ जाए ये गरीब की झोपड़ी अभी हम दो लेटे थे हम तीन बैठेंगे जगह काफी हो जाएगी दरवाजा खोल द्वार आया हुआ आदमी वापस लौट जाए दरवाजा खोल दिया वो आदमी आके बैठ गया वो दोनों उठ के बैठ गए तीनों बैठ के गपशप करने लगे दरवाजा अटका है फिर दो आदमी आया दरवाजा खटखटाया तो वो जो मेहमान आके बाहर बैठा था किनारे पर उस आसन्न का दरवाजा खोल मित्र जल्दी उस आदमी ने कहा आप कहते क्या यहाँ जगह बहुत कम है कहा कि जगह कम अगर जगह कम होती तो तू अंदर कैसे आ पाता? जगह बहुत ज्यादा बैठे, उसने कभी हम बैठे हैं। फिर हम खड़े हो जाएंगे लेकिन जगह खोल देना पड़ा वो दो आदमी भीतर आ गया वो पांचों खड़े होकर बातचीत करने लगे और तभी एक गधे ने आके बरसा में भीगे हुए गधे ने द्वार खटखटा उसने सामने खड़े आदमी से कहा दरवाजा खोल कोई अतिथि आया उसने का कोई अतिथि नहीं ये गधा है उसने का तुझे पता नहीं ये गरीब आदमी का झोपड़ा है यहाँ गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार होता अमीर के झोपड़े पर अमीर के महल पर आदमी से भी गधे जैसा व्यवहार होता तो गरीब का झोपड़ा है यहाँ तो हम गधे से भी आदमी जैसा व्यवहार करते अमीर के मकान की बात अलग वहां तो आदमी से भी गधे जैसा व्यवहार होता दरवाजा खोल अभी हम दूर दूर खड़े अब हम पास पास खड़े हो जाएंगे लेकिन ये गरीब की झोपड़ी छोटी नहीं पड़ सकती अगर बहुत जरूरत पड़ी तो मैं अलग हो जाऊंगा पत्नी मेरी बाहर हो जाएगी लेकिन जब तक हमसे बस होगा हम इसको बड़ा करते रहे आप लाख पर विचार करते हैं तो परेशानी हो जाती लाख वाले के आदमी के पास दिल होता ही नहीं उसके पास दिल बड़ा छोटा हो जाता इसलिए उसकी बहुत चिंता ना करें उसकी बहुत चिंता ना करें लाख वाले के पास बड़ा दिल होगा तो वहां से लाख आ जाएंगे नहीं तो रुपए वाले के पास का दिल अब भी बड़ा है उसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं वो हो सकेगा हिम्मत से उस काम में आप लगते हैं तो उसके हो जाने में कोई कठिनाई नहीं और तो मुझे अभी कुछ कहना नहीं रात आपकी बात सुनूंगा फिर कुछ और कहना होगा तो